श्री राम कृष्ण वचना परिच्छेद इक्यानवे 19 सितंबर अठारह पूर्व कथा श्री राम कृष्ण की पुराण तंत्र तथा वेद मत की साधना श्री राम कृष्ण भक्तों से उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराई पहली पुराण मत की थी फिर तंत्र मत की थी इसके बाद वाली वेद मत की थी पहले मैं पंचवटी में साधना करता था वहाँ तुलसी वन लगाया गया मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था कभी विकल होकर मामा कहकर पुकारता था कभी राम राम कहता था जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूछ लगाकर बैठा रहता था उन्माद की अवस्था थी उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था वह पूजा का ही आनंद था तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फल्ली ये एक जैसे जान पड़ते थे उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी सांप खाता था या कौन खाता था इसका कुछ ख्याल न था वही जूठन मैं खाता था कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़िया खिलाता और उसकी जूठी पूड़िया खुद खाता था सर्वम विष्णुमय जगत अविद्या का नाश बिना किए न होगा इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था वेद मत से साधना करते समय सन्यास लिया उस समय चांदनी में पड़ा रहता था हृदय से कहता था मैंने सन्यास लिया है मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया करो भक्तों से धरना दिया था बड़ा हुआ मैं माँ से कहता था मैं मूर्ख हूँ तुम मुझे बतला दो वेदों पुराणों तंत्रों और शास्त्रों में क्या है माँ ने कहा वेदांत का सार है ब्रह्म उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है जिस सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है उसे तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद कृष्ण कहते हैं दस बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है अर्थात त्यागी त्यागी उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद वेदांत पुराण तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं आजरा ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता समाधि से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूँ तब कहीं जरूर ओम का उच्चारण कर सकता हूँ प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी है वे सब मुझे हुई थी बालवत उनमत्तवत पिसाचवत, जड़वत और शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा दर्शन भी होता था कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है कभी देखता था चारों ओर पारे जैसा सरोवर झिलमिला झिलमिल झिलमिल कर रहा है और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था कभी देखता था मानो मसाले वाली सलाई का चारों ओर उजाला हो रहा है इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती है फिर दिखलाया वे ही जीव हैं वे ही जगत हैं और चौबीसों तत्व भी वे ही हुए हैं छत पर चढ़ फिर सीढ़ियों से उतरना अनुलोम और विलोम ओह किस अवस्था में उसने रखा है एक अवस्था आती है और एक अवस्था जाती है जैसे ढेकी के बार एक ओर नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊंचा हो जाता है जब अंतर्मुख होकर समाधिलीन हो जाता हूँ तब भी देखता हूँ वे ही हैं और जब बाहरी संसार में मन आता है तब भी देखता हूँ वे ही हैं जब आईने के इस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं और जब उस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण मुखर्जी आदि से कप्तान की भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उनमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है सो बात नहीं शंभु कहता था हृदो मैं बोरिया बंधना समेट कर चलने के लिए बैठा हुआ हूँ मैंने कहा यह क्या अशुभ बातें बक रहे हो तब शंभु ने कहा नहीं कहो यह सब फेंक कर जैसे उनके पास पहुंच सकूं उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है भक्त उनका आत्मी है वे उसे खींच लेंगे गंधर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के बंध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था कहा था आत्मियों के ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सर पर कलंक का टीका लगता है रात के नौ बज चुके हैं दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्री रामकृष्ण ने सुना विष्णु मंदिर में उच्च स्वर से संकीर्तन हो रहा है उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा उनके साथ लाटू और हरीश भी गा रहे हैं श्री रामकृष्ण अच्छा इतना शोर इसीलिए हो रहा है श्री रामकृष्ण विष्णु बिश्ण। मंदिर गए साथ, साथ भक्तगण भी गए श्री रामकृष्ण ने राधाकांत को भूमिष्ट होकर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने देखा ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाप कर्म करते हैं नैवेद्य सजाते हैं अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं वे तथा अन्य सब सेवक पहलवे एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा देखो इनमें से कोई वेश्या के यहाँ जाता है और कोई बर्तन धोजा करता है चमरे में आकर श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे जो लोग संकीर्तन कर रहे थे उन लोगों ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं रुपये के लिए जिस तरह देह का पसीना बहाते हो उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर बहाना चाहिए मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नाचूँ जा देखा मसाला पड़ चुका था मेथी तक सब हंसते हैं तब मैं क्या डक डालकर उसे सुगंधित करता तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीर्तन करने के लिए आ जाया करो मुखर्जी बंधुओं ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके विदाई ली श्री कृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है श्री राम कृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुँह किए खड़े हैं एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ला ले आए हैं भक्तों को चढ़ाने के लिए आज अमावस्या है रात अंधेरी है श्री राम कृष्ण को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं श्री राम कृष्ण एक भक्त से कह रहे हैं ईशान से जरा इसके काम के लिए कहना गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा यह सोचकर श्री राम कृष्ण ने कहा क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे श्री रामकृष्ण खड़े हैं उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण कलकत्ते की ओर चल दिए परिच्छेद बयानबे चैतन्य लीला दर्शन भक्तों से वार्तालाप आज रविवार है श्री रामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं राम महेंद्र मुखर्जी चुनीलाल मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं 21 सितंबर अठारह चुनीलाल अभी हाल ही वृंदावन से आए हैं वे और राखाल बलराम के साथ वहाँ गए थे राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे श्री राम कृष्ण चुनीलाल से वृंदावन की बातें कह रहे हैं श्री राम कृष्ण राखाल कैसा है चुनी जी अब वे अच्छे हैं श्री राम कृष्ण नृत्य गोपाल आएगा या नहीं चुनी अभी तो मैं देख आ रहा हूँ वही है श्री राम तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं चुने बलराम बाबू ने कहा है मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूंगा नाम उन्होंने यहीं बतलाया श्री राम कृष्ण महेंद्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं नारायण स्कूल में पढ़ता है उम्र 16-17 साल की है श्री राम कृष्ण के पास कभी कभी आया जाया करता है श्री राम कृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं श्री राम कृष्ण बड़ा सरल है न सरल शब्द कहते ही श्री रामकृष्ण का मन आनंद से भर गया महेंद्र जी हाँ बड़ा सरल है श्री राम कृष्ण उसकी माँ उस दिन आई थी अभिमाननी थी देखकर भय हुआ इसके पश्चात जब उसने देखा यहाँ तुम आते हो कप्तान आता है तब उसने जरूर ही सोचा होगा केवल नारायण और मैं कुल यहीं दो वहाँ नहीं जाते सब हंसने लगे इस कमरे में मिस्त्री रखी हुई थी उसने देखकर कहा अच्छी मिस्त्री है साथ ही समझा होगा इसके खाने की विशेष अजुविधा नहीं है शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था नारायण के लिए और अपने लिए ये संदेश रख दे इसके बाद गड़ी की माँ और वे सब कहने लगी नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ आने के लिए नाव का किराया मांगकर परेशान किया करता है मुझसे कहा आप नारायण से कहिए जिससे विवाह करें इस बात पर मैंने कहा ये सब भाग्य की बातें हैं क्यों मैं ऐसी बात के लिए जोर दूं सब हंसते हैं नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता इस पर उसने कहा आप कहिए जरा अच्छी तरह पढ़े मैंने कहा पढ़ना रे तब उसने कहा जरा अच्छी तरह कहिए सब हंसते हैं चुने से क्यों जी भला गोपाल क्यों नहीं आता चुने उसे खून जा रहा है आँ के साथ श्री राम दवा खा रहा है न श्री राम आज श्री राम आज मास्टर थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहां पर होता था वहां आजकल कोहिनूर थिएटर है महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हें की गाड़ी पर चढ़ अभिनय देखने जाएंगे कहां बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है यही बात हो रही है किसी ने कहा एक रुपये वाली जगह से खूब दिख पड़ता है राम ने कहा ये बाक्स से देखेंगे श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं किसी किसी ने कहा वे स्एँ अभिनय करती हैं चैतन्य देव निताई इनका पाठ वे ही करती हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से मैं उन्हें माँ आनंदमयी देखूंगा वे चैतन्य सच कली हैं तो इससे क्या हुआ नकली फल देखिए तो यथार्थ फल की बात याद आ जाती है किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा कुछ बबूल के पेड़ थे देखते ही भक्त को भाव आवेश हो गया उसे यह याद आया कि इसकी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेट हो सकता है उसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी जब किले के मैदान से मुझे बैलून दिखाने के लिए ले गए थे तब एक साहब का लड़का साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया चैतन्य देव मेड़ से होकर जा रहे थे सुना गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं सुनने के साथ ही उन्हें भाभा भेस हो गया था श्रीमती राधा मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती थी श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था श्री रामकृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे हैं कुछ तो देर बाद फिर बातचीत करते हैं श्रीमती को महाभाव होता था गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है जो सच्चा भक्त है वह कोई कामना नहीं करता केवल शुद्धा भक्ति की प्रार्थना करता है कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता श्री रामकृष्ण विभूति का होना एक आफत है नागे तोतापुरी ने मुझे सिखलाया था एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था उसी तरफ एक तूफान आया तूफान से कष्ट होने का भय हुआ उसने कहा तूफान रुक जा उसके बाद झूठ होने की नहीं थी तूफान रुक गया उधर एक जहाज़ जा रहा था उसमें पाल लगा हुआ था तूफान जो ही एकाएक रुक गया कि जहाज़ डूब गया जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था सब उसी को हुआ उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ एक साधु के बहुत सी विभूतियाँ हुई थीं और उनका उसे अहंकार भी था परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी उसमें तपस्या भी थी भगवान छत बेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए आकर कहा महाराज मैंने सुना है आपके पास बहुत सिद्धियाँ हैं साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था तब छत बेशधारी साधु ने कहा अच्छा महाराज आप चाहे तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं साधु ने कहा हाँ क्यों नहीं यह कहकर साधु ने धूल पढ़ पढ़ कर हाथी पर जो ही छोड़ी कि वह छटपटा कर मर गया तब जो साधु आया था उसने कहा वाह आप में तो बड़ी शक्ति है हाथी को आपने मार डाला वह साधु हंसने लगा तब नए साधु ने कहा अच्छा इसे आप अब जिला सकते हैं उसने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है कहकर जो है धूल पढ़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया तब इस साधु ने कहा आप में बड़ी शक्ति है परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूं आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया इससे आपका क्या हुआ आपकी अपनी उन्नति क्या हुई इससे क्या आप ईश्वर को पा गए यह कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए धर्म की सूक्ष्म गति है जरा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता सुई के भीतर सूत को जाना है जरा सा रोवा भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भाई मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि आठ सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता एक बाबू आया था वह कंजा था उसने कहा आप परमहंस हैं तो अच्छा है परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वस्तयन करना होगा कितनी नीच बुद्धि है परमहंस कहता है और फिर स्वस्तयन भी कराना चाहता है स्वस्तयन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती अहंकार कैसा है जानते हो जैसे ऊँची जमीन वहाँ बरसात का पानी नहीं ठहरता बह जाता है नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं इसीलिए हाजरा से कहता हूं कि मैं ही समझाता हूं, मैं ही समझता हूं और सब मूर्ख हैं ऐसी बुद्धि न लाया करो सबको प्यार करना चाहिए कोई दूसरे नहीं हैं सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा तुम वरदान लो प्रहलाद ने कहा आपके दर्शन हो गए मुझे और कुछ न चाहिए श्री ठाकुर जी ने न छोड़ा तब प्रहलाद ने कहा अगर वर दोगे तो यही वर दो मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध न हो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है